भारतीय दर्शन चारवाक दर्शन उत्पत्ति की प्रक्रिया ये लोग प्रलय में विश्वास नहीं करते अतएव इस संसार को उत्पन्न करने के लिए श्रष्टा आदि की उन्हें अपेक्षा ही नहीं है सृष्टि आप आप या माता पिता की परंपरा से हो जाती है इसके लिए किसी श्रष्टा या ईश्वर या अदृष्ट आदि के मानने की आवश्यकता नहीं है घट आदि की उत्पत्ति के संबंध में इनका कहना है कि क्षिति जल आदि भूतों के सबसे छोटे छोटे तसरेणु रूप कणों के संस्थान विशेष से घट आदि पदार्थ बनते हैं इनके मत में सहयोग या समवाय के द्वारा कणों का अवयव अवयवी रूप में संगठन नहीं हो सकता क्योंकि ये तसरेणु क्ष क्षणिक है एक क्षण के बाद ये नष्ट हो जाते हैं अतएव इनसे अवयवी नहीं बन सकता तस्णुओं के संस्थान विशेष या केवल संगठन मात्र से ही वस्तुएँ बनती है रूप रस गंध आदि गुण भी पृथ्वी जल आदि भूतों के ही संस्थानों के द्वारा बनते हैं शरीर में जो चैतन्य या प्राण है वह भी भूतों के संस्थान विशेष से ही उत्पन्न होता है इनकी उत्पत्ति यदृक्षावश होती है किसी कारण विशेष से नहीं जिस प्रकार दो चार वस्तुओं के मिला देने से उनमें प्रत्येक में कोई मादकता शक्ति न रहने पर भी उनकी सम्मिलित अवस्था में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार भूतों के संगठन विशेष में अचानक चैतन्य उत्पन्न हो जाता है इसी से यह भी सिद्ध है कि जीवन के लिए उसके पूर्व जीवन की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार वर्षा के समय में मेढ़क या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आपसे आप भूतों से उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य आदि जीवों में भी चैतन्य अचानक उत्पन्न हो जाता है तस्णु क्षणिक है उनसे बने हुए पदार्थ या जीव के शरीर में क्षणिक है पुनः एक क्षण के बाद पूर्व शरीर के न रहने पर पूर्व शरीर जन्य कार्यों का फल या स्मरण आदि संस्कार के द्वारा माना जाता है आचार शास्त्र के संबंध में इनका सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही सर्वथा निर्भर है यही कारण है कि ये लोग ईश्वर परलोक मरने के बाद जीव का अस्तित्व आदि नहीं मानते इन्हें स्थूल शरीर की इंद्रियों से तो ये देख नहीं सकते फिर किस प्रमाण के आधार पर इनके अस्तित्व का विश्वास करें अनुमान आदि प्रमाण विश्वसनीय नहीं है अतएव ये ईश्वर आदि को नहीं मानते इसीलिए इन्हें आस्तिक लोग नास्तिक कहते हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग ज्ञान की सोपान परंपरा की प्रथम ही सीढ़ी पर अभी चढ़े हैं इसलिए इनकी दृष्टि भी तो बड़ी स्थूल है ये दूर तो देख नहीं सकते फिर दूर की बातें करना भी इनके लिए अनुचित है इस स्थिति में अपनी स्थूल बुद्धि के अनुसार जगत का प्रत्यक्ष रूप में इन्हें जो अनुभव होता है उसे ही ये प्रतिपादित करते हैं और उतना ही प्रतिपादन करना उचित भी है जितना ज्ञान का विकास एक शिशु को है उतना ही इन्हें भी है शिशुओं को परलोक या ईश्वर का ज्ञान कहाँ होता है उन्हें पुण्य या पाप का भी कुछ ज्ञान नहीं होता उन्हें अच्छे भोजन से अच्छे खिलौने से लुभाने वाले अच्छे सुगंधित फूलों से अच्छे वस्त्र से जिस प्रकार स्वर्ग सुख मिलता है वैसे ही इन्हें भी इन्हीं अनुभवों में स्वर्ग के सुख का ज्ञान होता है शारीरिक या मानसिक दुःख ही इनके लिए नरक हैं जिस प्रकार अति मूढ़ बालक खाओ पियो, मौज उड़ाओ यही एकमात्र सिद्धांत अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझता है उसी प्रकार इनका भी यावज्जीवे सुखम जीवेत ऋणम कर घृतम पिवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यही एक सिद्धांत है पूजा पाठ करना वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना दान करना तीर्थों में स्नान करना सत्य बोलना आदि सभी कर्म लोग के कारण लोग करते हैं ये लोभ ही पुरुषों के ढोंग है इनसे कोई प्रत्यक्ष सुख की प्राप्ति नहीं है और अप्रत्यक्ष सुख तो कोई है ही नहीं जीवन सुख के लिए जो कर्म हो उसे ही ये लोग सार्थक मानते हैं ये लोग उस कर्म को धर्म कहते हैं जिससे अपनी कामना की पूर्ति हो कृषि कर्म पशुपालन व्यापार राजनीति ये सब जीवन सुख के लिए है अतएव इन्हें करना चाहिए